यथार्थ शरणागति का स्वरूप पंडित राम किंकर उपाध्याय इस तरह ये दो सांकेतिक तत्व हैं वही सूत्र यहाँ पर भी है भगवान कहते हैं देह साधन धाम है इसका अभिप्राय है कि अगर शरीर से हम सही शिक्षा लें तो शरीर स्वयं उपदेश देने वाला है कस कैसा परिवर्तनशील शरीर मिला हुआ है इस पर चाहते तो स्वर्ग के देवताओं के समान शरीर दे देते स्वर्ग के देवता कभी बूढ़े नहीं होते पर व्यक्ति को उसने ऐसा शरीर दे दिया जो परिवर्तनशील है जिसमें रोग है जिसमें मृत्यु है क्यों दिया है ऐसा शरीर ईश्वर ने मनुष्य को साधना की दिशा में प्रेरित करने के लिए ही यह शरीर ईश्वर के द्वारा दिया गया है इसका अभिप्राय है कि जब यह जान ले कि जो वस्तु हमारे पास है वह सदा हमारे पास रहने वाली नहीं है बुद्धिमान व्यक्ति कौन है जो यह समझ ले कि जो वस्तु आज है और कल नहीं रहेगी उसका जितना अधिक से अधिक लाभ ले सकें सदुपयोग कर सकें वह हम करें प्रारंभ से लेकर अंत तक शरीर गुरु के रूप में व्यक्ति को सब कुछ तो बता रहा है किस तरह से बालक का जन्म माता के माध्यम से होते हुए भी शरीर का निर्माण 9 महीने तक माता के गर्भ में होता है ईश्वर चमत्कार के द्वारा भी जन्म दे सकते थे किंतु ऐसा नहीं किया। दूसरी बात है कि जन्म लेने के बाद तो माता उसका ध्यान रख सकती है पर गर्भ के काल में कौन ध्यान रखता है इसीलिए वह संकेत आता है परीक्षित जिस समय राजसभा में बालक के रूप में आए तो सभा में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को वे ध्यान से देखने लगे इसीलिए तो उनका नाम परीक्षित पड़ा कि वह परीक्षा ले रहा है लोगों ने आश्चर्य से पूछा तुम किसको ढूँढ रहे हो वे ढूँढते ढूँढते जब भगवान कृष्ण के सामने गए तब रुक गए क्या हुआ परीक्षित ने कहा जब मैं मां के गर्भ में था अस्वस्थ के ब्रह्मास्त्र से जलने की स्थिति में था तब मैंने देखा कि एक श्याम वर्ण का तेजोमय पुरुष चक्र लेकर मेरी रक्षा कर रहा था माँ मेरी रक्षा नहीं कर सकती थी मैं ढूँढ रहा था कि वह कहाँ है अब वह पहचान में आ गया इसका अर्थ है कि यह केवल परीक्षित की कथा नहीं है सारे जीव परीक्षित ही तो है बस अंतर यह है कि परीक्षित ढूँढ रहे हैं कि गर्भ में हमारी रक्षा करने वाला कौन था और हम लोग नहीं ढूँढते नहीं खोजते फिर वह क्रम जिस तरह से शरीर का जन्म होता है जिस तरह से उस बालक की आवश्यकता की पूर्ति जिस माध्यम से प्रभु के द्वारा होती है वह प्रत्येक कार्य तो व्यक्ति को ईश्वर की ओर इंगित कर रहा है इसीलिए जब जन्म दिया गया तो भक्तों ने कहा बालक के मुंह में दांत नहीं है तो दूध दो इसका अभिप्राय है कि जब व्यक्ति के जीवन का श्री गणेश होता है तो वह कृपा से होता है ईश्वर की कृपा से ही गर्भ में बालक सुरक्षित है और ईश्वर की कृपा से ही जन्म लेने के बाद बालक का जो आहार है वह उसे प्राप्त होता है एक और माँ का कष्ट पिता की सुरक्षा है दूसरी ओर इसके पीछे प्रेरक रूप में ईश्वर है अगर हम अपनी बाल्यावस्था पर और इसके भी पहले गर्भ में हमारी अवस्था पर ध्यान दें तो हमारे हृदय में अंत करण में भक्ति हुए बिना रह ही नहीं सकती विनय पत्रिका में गोस्वामी जी यही कहते हैं गर्भ बास दास तो प्रभु पहले अपने दस मास तक गर्भ में मेरी रक्षा की बाद में भी माता पिता में वात्सल्य दिया तो किसने दिया आप ही तो उनके हृदय में यह प्रेरणा उत्पन्न करते हैं इस तरह से यह शरीर यह सब शिक्षा दे रहा है बालक का इस तरह से सृजन करके भगवान उसे संसार में भेज देते हैं लेकिन उसे कोई भाषा देकर नहीं भेजते मानो साधन का अभिप्राय क्या है ईश्वर एक ओर तो कृपा कर रहा है पर भाषा देकर क्यों नहीं भेजता गर्भ से ही बालक भाषा सीख कर आवे और वही भाषा बोलने लगे ईश्वर कहता है मैंने जितना कार्य करना था कर दिया अब भाषा तुम दो यही साधना है भाषा माने जो माता पिता बोलेंगे बालक वही तो सीखेगा हम यह समझ लें कि बालक जो बोल रहा है वह आपकी दी हुई भाषा है केवल हिंदी संस्कृत के विषय में ही नहीं अगर वह गाली गलौज भी करता है तो वह भाषा उसने कहाँ से सीखी होगी कहाँ से आ गई होगी उसके जीवन में इसका अर्थ यह होता है कि ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के बाद माता पिता को बालक के सामने स्वयं सजग रहना है